द्रम करद्रं पश्येक्ष्वास्यशेम देवित शाति शांति शांति अथर्वेदी परिषद जो सप्तम मंत्र है नई प्रग्ञ आदि मंत्र उसके प्रकाशिका एक कार्य का है उसके प्र... उसके अर्थ को प्रकाश करने वाली कार्य का आरंभ की सप्तम मंत्र के कार्य का जिसमें कहा निवृत्ति सर्व दुखा जब सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है सर्वभाव की निवृत्ति होने पर वो तो प्रभु ईश्वर जागृत स्वप्न सु तीनों अवस्थाओं से ऊपर तो तो हो जाने पर बहुत बेटक उपलब्धि होती है आत्मा की योगियों के माध्यम से जिसको समाधि आदि बोलते हैं उसकी उपलब्धि है ही उस काल में द्वेत नहीं रह सकता है यह बताने के पश्चात कहा कि ये तीनों अवस्थाओं में चारों अवस्थाओं में कुछ अभांतर भेद बताने लगते हैं कार्यकर्ता जागृत स्वप्न संवांतर भेद है क्या भेद है जागृत स्वप्न दोनों कार्यकार दोनों से बने हुए हैं और ज्ञान भी है और अन्यथा ग्रहण भी है उसमें मान वस्तु तो कुछ और हम कुछ रूप में देख रहे हैं सर्वत्र एक चेतन व्याप्त है हम आदमी मनुष्य आदि दे रूप में देख रहे हैं अन्यथा ग्रहण है तो इसका कारण भी है इसका कारण अज्ञान इसका अज्ञान अपना आज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान कल्पित वस्तु को जन्म देता है कार्यकार दोनों से बधे हुए हैं माना अज्ञान और अन्यथाग्रहण दोनों से बधे हुए हैं विश्व तय जशात्मा कार्यकार तो इत्यादि कारण है दोनों बने हुए हैं प्राक्य में कार्य से हुआ नहीं है किंतु तो कारण से बदा हुआ है प्राज्ञा अनुधा ग्रहण नहीं है वहाँ सुशुप्त में अन्य विषय नहीं है विषय में अनुधा ग्रहण नहीं है ग्रह सुसुप्त में प्राग्ञ में कारण बदस्त ऐसा आया प्राग्ञ जो है कारण में बर्फा हुआ है और तूर्य आत्मा में नहीं दोनों को दोनों कार्य काम का बंधन नहीं ऐसा कहा तो तूर्य एक जागृत मान विश्व तेजस और प्राज्ञ में कुछ भेद दिखाया सुशुक्ति अवस्था की चर्चा की न आत्मान न पर न सत्यम नीचा धृतम प्राग्ञन तुरिया और तत्सर्वक में अंतर है क्या अंतर है हैत्मा है, मैंने सुशुक्ति कालीन जो आत्मा है अपने को भी नहीं जानता अपने को माने अपना स्वरूप का ज्ञान है उसको तभी तो आकर के बोलता है जागृत में सुखम अश्वासम अत्यंत वेदशम सब होता है स्वरूप का ज्ञान है माने विषय विशिष्ट नहीं है, मनुष्यदी रूप में नहीं है ना आत्मान अपने को नहीं जानता मैं देवदत्त तो हूं स्त्री हूं पुरुष हूं ऐसा नहीं जानता उसका ये जो भेदभाव जितने होते हैं जागृत स्वप्न में होते हैं हम ही करते हैं भेद जागृत स्वप्न में आने वाली स्थिति कर जाते हैं शुरू को तुम्हें भेदभाव नहीं कर सकते ना आत्मान अपने को भी नहीं जान शरीर विशिष्ट रूप से नहीं जानता अपने रूप से ज्ञान है उसको स्वरूप का अभाव नहीं हुआ है शरीर विशिष्ट शिष्ट रूप से ज्ञान नहीं है न आत्मा न पर ये मेरे हैं दूसरे के ज्ञान होता था मैं, यह मैं हूं। और ये पिंड शरीर हूँ न सत्यम ना विचार निगम सत्य क्या है झूठा क्या है यह भी पता नहीं होता उसमें जागृत में तो व्यावहारिक वस्तु को सत्य कहता है प्रादिभाषी को झूठा कहता है दो तो प्रकार का ज्ञान जागृत शब्द में होता है जैसे जागृत में होता है दो सत्या स्वप्न में दो सत्ता की कल्पना करते हैं वहां भी जागृत स्वप्न की कल्पना हो जाती है स्वप्न में भी होता है दोनों तो सत्य और झूठ के पता छानबीन होता था विशेष रूप से जागृत स्वप्न में सुसूप्त में दोनों नहीं, नहीं सकता प्राज्ञा के जन न संवेदि नगार पूर्वम है कुछ भी नहीं जानता प्राज्ञात्मा किन्तु तूर्य सब जानता है तूर्य तत् सर्वधा तुरिया तो सर्वद्रष्टा है सर्वद्रष्टा माने तूर्य अवस्था में सब है और वो तुरीय उनको देखता है ये मत समझना वो वही है। उसी में सारी कल्पना होनी है रसी में जितना कल्पना करते हैं रसी ही सर्व है रसी में तो कल्पना करनी है तो ये जागृत स्वप्न के जितने भी सर्व थे तूर्य तक या प्राग्ञक अज्ञान भी उसमें सब वही तूर्य में भी कल्पित है सारिक ऐसा सर्वी सब वस्तु एक तरफ हो तूर्य एक तरफ हो द्विग्रह ऐसा नहीं है इसलिए कर्मधार्य समाज वहां भाष्य में किया गया था सर्वम च तदृक् या सर्वदृक् ऐसा षष्ठी समास नहीं करना सबका त्रष्टा सर्वेशा सर्वदृक् ऐसा अर्थ मत करना भाष्य में भाष्यकार अर्थ किया अब आगे एक शंका होती है कि ग्रहण तो नहीं है तूर्य में किन्तु ये तो अन्य ग्रहण का अभाव दोनों में बराबर है ये एक अन्य जाते में भी नहीं है अन्यथा ग्रहण तूर्य में भी नहीं है तो सादृश एक है और वो ये अन्यथा ग्रहण न होने से पर अज्ञान से बड़ा हुआ कारण से बना हुआ कहा अन्यथा ग्रहण नहीं है उसका तूर्य तो में भी वही वही धर्म बैठा हुआ अन्य ग्रहण का अभाव बैठा हुआ है तो वो भी तो कार्य से होगा बूर्य भी एक ही धर्म देखते हैं दोनों तो और क्या धर्म अन्य ग्रहण का अभाव काल में भी दूसरे का ज्ञान नहीं होता अन्य वस्तु को अन्य नहीं देखता और पूरी अवस्था भी वही है तो अन्यथा ग्रहण का अभाव दोनों में समान पर जैसे हो जैसे अन्यथाक्रहण का अभाव होते हुए भी प्राज्ञा आत्मा कारण से पता हुआ है कहा अज्ञान से पदा हुआ है कहा तो तूर्य भी अज्ञान से पता हुआ है अनुमान से सिद्ध होगा ये पूर्ववादि की शंका है इस शंका का उत्तर रूप से आगे का कार्य आगे की कार्य आने वाली है ठीक है देखिए अनुमान प्रयुक्ताम तूर्य भी कारणबद्धत्व आशंका परिहर की अनुमान से पूर्वादि सिद्ध करना चाहता है तूर्य में भी कारण से पता हुआ सिद्ध करना चाहिए कारणबदत्व है जैसे कारण कारणबद्ध है अज्ञान से पता हुआ है और तूर्य भी उसी प्रकार कारण से बदा हुआ है देगा। क्या देगा द्वैता ग्रहण तो का अभाव द्वैत ग्रहण का अभाव हेतु देगा द्वैत का, का, का, का ग्रहण नहीं है दोनों अवस्थाओं में नहीं है द्वैत का ग्रहण नहीं है सुश्रुप्ति में भी नहीं है तूर्य में भी नहीं है द्वैत का ग्रहण का अभाव होने से त्मा भी कारण से बदा हुआ है जैसे प्राणी ऐसा ठीक है आगे अनुमान देगा पूर्वादी विमतम कारणबद्धम द्वैता ग्रहण प्राणिबद्ध ऐसा अनुमान अगली पंक्ति में आने वाली तो है का अनुमान होगा कि विवादास्पद अद्वैत है या अतुरीय है वो का अज्ञान से बधा हुआ है कारणबद्ध है द्वैताग्रहण का अघ्रण है वहां जैसे प्राण द्वैत का अघ्रण है वहां तो कारण से बड़ा हुआ है ठीक इसे प्रकार हो ऐसा कहेगा हनुमान कहेंगे यही अभी भूमिका भी कह रहे हैं अनुमान प्रणबद्धत्व आशंका अनुमान के द्वारा प्रेरित होने वाले लोग तूर्य कारणबद्धत्व आशंका है अज्ञान से बढ़ा हुआ अज्ञान विशिष्ट जैसे प्राज्ञा आत्माज्ञान विशिष्ट है वैसे तूर्य भी अज्ञान विशिष्ट हो सकता है ऐसी शंका पूर्वादी करेगा यहाँ तो उसका खंडन करते हैं कार्य नहीं प्राज्ञ तो कारण से पता होगा ज्ञान से पता होगा किन्तु तो तुर्य पता होगा नहीं है और ये जो तो अनुमान देगा पूर्वाधि उसमें उपाधि तो देगा उपाधि तो होगा व्यक्तित्व सिद्ध असिद्ध बन असिधि दोष देगा ध्यान है आज व्यक्ति का है चिंता कार्य का है द्राजा सा विद्यते उभयो और द्वैत दोनों आत्माओं में देखते हैं मान सुशुक्ति कालिक आत्मा उसके ऊपर की अवस्था के आत्मा ये दोनों में द्वैतस्य से ग्रहण तुल्यम दोनों में द्वैत का ग्रहण नहीं होता न सुश्रुक्ति अवस्था में द्वैत का ग्रहण होता है न तुरीय अवस्था में होता है समान है समान है विशेषता क्या है दोनों में फर्क क्या है बीज निद्रा युतः प्राज्ञ प्राज्ञ जो है जो बीजु निद्रा निद्रा का अर्थ है यहां पर सोना नहीं निद्रा तत्व अजान्यता ऐसा कहेगा अन्यथा ग्रहण तवप्न यहाँ के स्वप्न और निद्रा की अलग ही बातें होंगे अन्यथा ग्रहण जब होगा वह स्वप्न है अभी आप स्वप्न अवस्था में आपको अन्य ग्रहण हो रहा है ना स्वप्न यहाँ का माटू के कारिका का स्वप्न और निद्रा का इस था समझ अन्यथा गृह था स्वप्न निद्रा तत्व मजाता अपने का जब अज्ञान रहता है तो निद्रा है इसी तरह की कारिका है अनादिमा या सुप्तो यदा जीवक प्रबुद्ध थे इत्यादि कार्य अनादिमाया से सोया हुआ है निद्रा मुड़ा हुआ है जब जगेगा कुछ और समझेगा ऐसा कहेंगे आप तो यहां बीज निद्रा जो बीज रूप निद्रा है अज्ञान तत्व को न जानना आत्म तत्व को न जानना यही है निद्रा मानव के कार्य करके निद्रा है अपना अज्ञान वो बीज है जागरत बीज है बीज भी है वही जो बीज है वही निद्रा है। अज्ञान रूप निद्रा बीज निद्रा युद्ध प्राज्ञा युष्हा निष्ठा करके युद्ध बनता है मन मिला हुआ है प्राज्ञा अज्ञान से विशिष्ट होकर बैठा अवस्था में अज्ञान है क्यों न आत्मा नो नय है पूर्व कार्यकता दिया परिषद में इंद्र और प्रजापति के संभाग में जब सुसुप्ति अवस्था की चर्चा इंद्र करता है न हम भोग्यम पश्यामी गुरुदेव इस अवस्था में तो कुछ भी नहीं पहले तो कम से कम अपना अलग समझता था जागृत स्वप्न में दूसरे को अलग समझता था न खु एवं अश्याम आत्मान जान, जानाति अयम अहम अस्वी थी मैं यह हूं मनुष्य हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता इस काल में जागृत स्वप्न में तो आकार लेकर के बोलता था यहाँ तो नहीं होता मैं मनुष्य हूं ऐसा बोल नहीं सकता नो ये बेमानी भूतान और इन भूतों को भी नहीं जानता उस काल में सुवस्था पर नाम अतभोग वो बोलता है नष्ट हो गया जैसा लगता है तो आपका जो घोषणा पत्र यहाँ नहीं मिलता यह आत्मा अभर अजर मृत्यु इत्यादि जो घोषणा पत्र है वो मिलने वाला नहीं है ऐसा इंद्र का शब्द है क्योंकि तो ब्रह्मा जी ने एक बार घोषणा कर ली थी यह आत्मा अपर पात्मा कि जरूर हो बीजगत हो अतिभाषा इत्यादि घोषणा की थी वो घोषणा नहीं मिलने वाला ऐसा इंद्र का शब्द है तो यही कहते हैं बीज निद्रा जो प्राज्ञा जो है बीज हाँ, रूपी जो निद्रा है अज्ञान रूप निद्रा से युक्त है संबलित है अज्ञान विशिष्ट है और सातुर्य नित्यते सा बीज निद्रा जो अज्ञान रूपी दिख है तुरिया में नहीं है उसे सुशुक्ति से उपज की अवस्था की बात है तूर्य आत्म सा तूर्य आत्मा ने ना में नहीं है में शक्ति इतना भेद है दोनों में अन्यता ग्रहण समान होने पर भी अन्य ग्रहण का अभाव दोनों में समान होने पर भी एक अज्ञान से युक्त है अज्ञान से रही नहीं सिद्धांत उत्तर दिया ठीक है श्लोक से तात्पर्य जो कार्य का है उसके तात्पर्य पहले ग्रहण कराते हैं तात्पर्य बतलाते हैं पहले निमित्तांतर प्राप्ता आशंका निवृत्तव है श्लोक एक निमित्त और बचा हुआ है कि निमित्तांतर से प्राप्त जो आशंका एक आशंका है अज्ञान विशेषता यह जो ग्विता ग्रहण समान है सुसुक्ति अवस्था में द्वैत का अग्रहण होता है और तूर्य काल में किसी को अनुभव द्वैत का अनुभव हुआ है क्या तो सुसुक्ति में ही नहीं होता तो वहां कैसे होना तुरिया? तो द्वैत ग्रहण का अभाव समान होने पर होने से जैसे प्राग्या आत्मा द्वैत का अभाव द्वैत ग्रहण का अभाव होने पर भी अज्ञान विशिष्ट है वैसे ही तूरीय आत्मा भी अज्ञान विशिष्ट है ये पूर्वादि की निवितान्तर ले को लेकर शंका यह शंका निमितंतर भाषण का निमित्तांतर प्राप्त शंका निवृत्ति अर्थो तो अहम श्लोक है जो कारिका उसकी शंका की विवृत्ति के लिए है उर्वादी की शंका होगी द्वैत ग्रहण के अभाव समान होने पर जैसे प्राज्ञा अज्ञान विशिष्ट है तो तूर्य भी अज्ञान विशिष्ट है ऐसी शंका है तो, सिद्धांत पूछे जाते कथम सिद्धांत बोलते भाई कैसे शंका कहते हैं द्वैता ग्रहण से तुल्य बोलता है द्वैत का माने समान है दोनों का ग्रहण नहीं होता सु में भी नहीं होता तुल्य का भी नहीं होता द्वैत का ग्रहण से तुल्य द्वैत का अग्रहण तो जो है समान है वहां द्वैत का ग्रहण तो जागृत स्वप्न में है विश्व तेजस में है जब विश्व भाव में हम रहते हैं तेजस भाव में होते हैं तो द्वैत का ग्रहण होता है मैं ये भिन्न ये ज्ञान होता है स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में में भी नहीं है नहीं है ये पूर्विका द्वैत ग्रहण द्वैत अग्रहण से तुल्य द्वैत का जो अग्रहण आग, आगराण, ग्रहण का अभाव है कारणबद्ध तो प्राज्ञ सेवा न तूर्य से प्राप्त कारणबद्ध तो केवल प्राज्ञ का ही है आपने कहा, कहा था न तूर्य से है तूर्य को नहीं है ये जो शंका है कैसे नहीं है कथम नाम क्यों नहीं हो जब समान है धर्म द्वैध का आकरण दो, दोनों दोनों व्यवस्थाओं में समान है तो प्राज्ञ ही कारण से बदा हुआ है तुर्य नहीं बदा कैसे हो सकता है यह इस कार्य का द्वारा उसकी निवृत्ति की जाती है द्वैध का आकरण समान होने पर भी विषमता है श्रीकांत बोलते क्या विषमता है वो अज्ञान से विशिष्ट है प्राज्ञी और तूर्य सर्वद्रष्टा है अज्ञान विशिष्ट रहित तो है उत्तर देना उत्तर देते हैं ये तो तो है। है। बीज नित्रा युत बीज रूपी जो नित्रा निद्रा माने अज्ञान तत्व का नजानना अधिष्ठान का अज्ञान को यहां नित्रा से पूछे गए गांडी कार्य अगली कार्य का वाली है बधाएस्मात बीज निद्रा युत बीज निद्रा से युक्त है युवता माने विस्तृत है विशिष्ट है यु मिश्रा धातु है निष्ठा करने पर युवता बनता है बीज रूपी निद्रा जो है इससे युक्त युक्त है ताकि क्या है बी तो कहा तत्वा प्रतिबोधो निद्रा बी है यह जो तत्व का अप्रतिबोध अज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान तत्व का अप्रतिबोध अज्ञान यही है निद्रा तत्व का अज्ञान यही है आत्म तत्व का अज्ञान यही निद्रा है जब तक अज्ञान है तब तक आप सोए हुए अज्ञान निद्रा में सोए हुए जागे हुए नहीं है तत्व प्रतिबोधो निद्रा तत्व का जो प्रतिबोध है ज्ञान है वही निद्रा है विशेष प्रतिबोध प्रतिबोध प्रसव बीज बीज है विशेष ज्ञान का बीज वही है जागृत स्वप्न में जो विशेष ज्ञान होता है मैं हूं या अलग है ऐसा ज्ञान जिन्हें दिन ज्ञान होता है इसका प्रसव के उत्पन्न करने वाला बीजावस्था यही है ज्ञान साए निद्रा ही निद्रा एवं निद्रा तत्व का जो अप्रतिबोध रूप से रूपा निग्रा है वो निग्रा ही विशेष प्रतिबोध प्रसविंग विशेष प्रतिबोध होता है जागृत स्वप्न में मैं भिन्न हूँ ये भिन्न है द्वेद का ज्ञान होता है विशेष ये मनुष्य है पशु है अमुख है ऐसा ज्ञान होता है ये जो विशेष प्रतिबोध का जो प्रसव होना है उत्पत्ति के बीच यही है जो आगे जो विशेष बनेगा सुश्रुति के बाद जागृत स्वप्न में आएगा विशेष हो जाता है द्वित सिद्ध हो जाता है इसका बीज यही है तत्व का अप्रबोध स्वरूप निद्रा कहा एक नंबर की टिप्पणी विशेषा ग्रहण विशेष का प्रसव कहा विशेष उत्पन्न करने वाला निद्रा है क्या है अन्यथा ग्रहण जागृत स्वप्न का कारण है सुसुक्ति अन्यथा ग्रहण के कारण हो गया जागृत स्वप्न बातें अन्यथा ग्रहण होने लग जा सा बीजनिद्रा उसी का नाम बीजनिद्र है बीजनिद्रा युद्ध प्राज्ञ तो कहा था उसमें बीजरित्रा शब्द करते यह है अज्ञान रूपी निद्रा उससे युक्त है प्राग्ञ अज्ञान विशिष्ट है सुश्रुति अवस्था का आत्मा अज्ञान युक्त होता है न किंचित अवे दिशम ऐसा बोलता है उठने के बाद माने मैं कुछ भी नहीं जाना माने मेरे पे अज्ञान था अज्ञान सिद्ध करता है जगने बोलता है अनुभव करके आया तभी तो स्मरण करता है सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिकम ये दो शब्द बोलता है जगने के बाद कैसा रहा मैं आराम से सोया मैंने अपन ज्ञान है और न किंचित अवेदम कुछ भी नहीं जाना ये बोलता है कुछ भी नहीं जाना मारे जाना किसको जाना अज्ञान को जाना न जानना भी जानना होता है न जानते समय में अज्ञान को जानते हैं ज्ञात अज्ञात रूप सभी साक्ष राशि होते हैं स्थिति बीज निद्रा कहा बीज निद्रा है तया उस बीज निद्रा के द्वारा अज्ञान के द्वारा युतः प्राज्ञा उससे विशिष्ट है प्राज्ञात्मा अज्ञान विशिष्ट है सुश्रुप अवस्था जो आत्मा है अज्ञान विशिष्ट है सदा दृक् स्वभावत्वा तत्व प्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरीय न निद्य दे और तुर्य में फरक है यह अज्ञान विशिष्ट है तूर्य में निद्रा नहीं है निद्रा माने तत्व का अज्ञान सदा दृक्ष तो हमेशा वो दृक्ष स्वभाव है प्रकाश स्वरूप है वो द्रष्टारूप है सदा दृष्टारूप है वो आत्मा तुरै निरंतर दृक्ष स्वभाव होने के कारण तत्व अप्रकृत लक्षण निद्रा तुर्य तो, तो हमेशा जगा हुआ है तो तत्व का अज्ञान स्वरूप जो तो निद्रा है तूर्य में नहीं रहता यही वेद प्राग्ञ तूर्य एक भेद है तो न बंधन कार है इसलिए कारण भी बंधन उसमें नहीं है उस आत्मा में कारण रूपी बंधन अज्ञान रूपी बंधन नहीं है उद्रिक तो, तो स्वभाव है प्रकाश स्वरूप है निद्रा रहने सकती अज्ञान रहने सकता क्या विद्या है ठीक है पूर्वादी बोलता महाराज जैसे प्राज्ञ है वैसे तूर्य है अज्ञान विशिष्ट है तो प्राज्ञ और तूर्य में अबांतर भेद कैसे करेंगे जैसे विश्व विश्वतेजस की अपेक्षा प्राज्ञ में अबांतर भेद हो गया था क्यों कार्यकार दोनों से बने हुए हैं विश्वतेजस स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में जब आत्मा है शरीरादि वस्ता, तो है शरीराधिक अनिथाग्रहण तो है इसको और अज्ञान तो दोनों से बधे हुए है कार्यकार से बधे हुए हैं क्यों दो? सुश्रुतिकालीन जो आत्मा है प्राज्ञा आत्मा अन्यथा ग्रहण से तो पता हुआ नहीं है अन्यथा ग्रहण नहीं है वह किन्तु तत्वा प्रबोध रूपी निद्रा है वो निद्रा है निद्रा से पता है अज्ञान से पता हुआ है तो अब ये स्ने तो विशेषता तो हो गया दोनों तो अभांतर भेद हो गया विश्व तेजस एक तरफ प्राज्ञा आत्मा एक तरफ ये दोनों से बता है और वो एक ही से बता हुआ प्राज्ञा कारणबद्ध कहा कारण अज्ञान अब प्राज्ञ और तुरिया में भेद कैसे करना पूर्वादि में कहा भेद नहीं हो सकता द्वैता ग्रहण समान होने पर भी द्वैत का अग्रहण तो है दोनों अवस्थाओं में स्वप्न में तो कोई द्वैत ग्रहण नहीं होता तुरिया समान होने पर भी प्राज्ञ जैसे कारण से बता हुआ ज्ञान से बढ़ा हुआ है वैसे तूर्य भी कारण से बता हुआ, तो हुआ पूर्वाजि का कारण एक एक अनुमान देता है पूर्वाजि विमतम कारमतम तुरी विवादास्पद है आप कहना चाहते हैं सिद्धांत आपका कहना है कि प्राग्ञ कारण से नहीं बदला हुआ है हम कहते हैं हुआ अनुमान एक प्रमाण है छह प्रमाणों में एक प्रमाण है सुपक्ष बना देना तुर्य को लेकर एक विवाद है यहाँ कारणबद्धम अज्ञान से बढ़ा हुआ क्यों द्वैता है। द्वैत का अग्रहण मानी द्वैत का ग्रहण नहीं होता तूर्य प्राग्ञव यद द्वैताग्रहण तत्र कारणबद्धम जहां जहां द्वैत का अग्रहण होगा वह वहां कारण से बना हुआ होगा जैसे प्या, द्वैत का है और कारण यहाँ भी कारण से अज्ञान विशिष्ट रहेगा तुर्य जा रहा ये अनुमान हनुमान दर्शन ये हनुमान दिखाता हुआ पूर्वाजि हनुमान दिखाता हुआ जी वृत्ता ये करता है कहा कथम, कथम आक्षेप के लिए कैसे हो सकेगा प्रश्न आक्षेप में कैसे हो पाएगाग्रह से तुल्य द्वैत का अग्रहण समान है दोनों अवस्थाओं में सुशुप्ति और तूर्य में मे पद प्राग्ञ और तुर्य तुल्य कारणब प्राग्ञ तो से ही कारणबद्धत्व तो प्राग्ञ में रहना न तुरी में नहीं होगा दोनों में जब एक ही धर्म बैठा हुआ है द्विता एक ही में कैसे होगा प्राप्त निबद्ध इसकी निवृत्ति की जाती है इस कारिका के द्वारा एक बताया टीका में कहते हैं अनुमानकृत आशंका निवर्तक होता रहे अनुमान के द्वारा की गई जो आशंका है तुरिया भी से बदल हुआ है अनुमान से सिद्ध हो रहा है इस आशंका को कार्य के माध्यम से निवारण करते हुए निवर्तक इसके निवृत्ति के माध्यम से श्लोक का अवतरण देते हैं भाष्य का अवतरण एक कारिका का अवतरण देते कहा प्राप्त आशंका निवर्धित है जो ऐसी आशंका प्राप्त है उसकी इस कार्यिका के द्वारा खंडन किया जाता है ये आगे ठीक है प्राग्ञ उत्तरभावी प्रबोधादी कार्यात तो तो, पूर्वभावित प्रयोजन में उपाधि साधना व्यापक उपाधि नैया लक्षण दिया उपाधि का जहां जहां साध्य होगा वहां वहां वाँग जो वस्तु रहता हो जहां जहां हेतु है वहां वो वस्तु नहीं पाया जाता उसको कहते हैं उपाधि नैयाय साध्य व्यापक साधन मान हेतु होता है साधना उपाधि तो का लक्षण ये नहीं, है। ये नहीं किया है वही कहते बोधादि कार्य अपेक्षाते सुप्ति अवस्था के बाद में उत्तर भावी कार्य ज्ञान हो जाता है मैं मनुष्य हूं ज्ञान होता कब स्वप्न और जागृत उत्तर भावी बोध उत्तर भावी ज्ञान है प्राज्ञ में उत्तर भावी बोधादि कार्य अपेक्षा उत्तर भावी जो बोध आदि जो कार्य होंगे उत्तर भावी उस काल में तो नहीं है किंतु अगले काल में ज्ञान होगा मैं मनुष्य हूं आ जाएगा स्वप्न हो या जागृत हो इस अवस्था में उत्तर भावी कार्य की अपेक्षा से नियत पूर्वभावित्व है जब जब ये ज्ञान होना होगा उसके ठीक पहले अज्ञान विशिष्ट रहेगा जागृत में आना हो या स्वप्न में आना हो विशेष विज्ञान युक्त होना हो उसके पहले अज्ञान दशा में रहेगा अवस्था में रहेगात पूर्ववृत्ति कारण कारण कौन प्राज्ञ कार्य पूर्ववृत्ति कारण यही होता कारण का लक्षण यही कार्य से ठीक कार्य के अवश्य भागी पूर्ववृत्ति पूर्वक्षण वृत्ति को कारण करणब प्रयोजन कारणबद प्रयोजक यही है अनुकूल तरह विश्व तेजस्वी प्राज्ञा कारणबद्ध है क्योंकि वो नियत पूर्वी है वो जब बोध उसके कालांतर में बोध होना है स्वप्न में आएगा सोया हुआ व्यक्ति या जागृत में आएगा ज्ञान होगा बोधाधिकारी जो होना है सही पैदा होना है उसके ठीक पहले क्षण में अज्ञान विशिष्ट रहेगा ये प्रयोजक है अनुकूल पर्व है न तो पूरीय तद में वो नहीं जागृत स्वप्न में आने की ठीक पहली अवस्था में नियत पूर्वभावी होकर बैठा हुआ नहीं सभी अवस्थाओं में है फिर भी तत्त्व कार्य के प्रति तत्त कारण की ध्यान हो होगी जब घट बनाना हो तो कपास आदि पहले हो, हो सकते नहीं हो सकते घट बनने के पूर्व अवस्था में कपास आदि हो सकते कि नहीं हो सकते रुई आदि होते हैं तो कार्य रीत तो पुरोक्षण प्रति रुई में है तो वो क्या कारण है क्या घट के लिए नहीं अन्य सिद्ध्याग हो जाएगा कई कई वस्तु अन्य सिद्ध होते हैं कारण तो वही होगा जिसके बिना न हो सके कारण होगा अज्ञान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता पहले अज्ञान हो तो उत्तर क्षण में ज्ञान होगा तो सुशुक्ति अवस्थाओ कालीन आत्मा ऐसा है कार्यरे तो, तो कारण मध्य हेतु तो जहां कार्य भी ये तो पूर्वभावित इसी में आएगा प्राज्ञात्मा का में कारणबद्धत्व में यह प्रयोजक अनुकूलता का न तो तूर्य से तद अस्ती में ये नहीं है कहते सिद्धांत देखो यत्र येत्र साध्य इसको उपाधि बनाना है तो प्रभावित प्रभावित्व यत्र यत्र साध्य सात्य क्या था इसमान का कारणबद्धत्व जहां जहां कारणबद्धत्व रहेगा वहां महात प्रभावित्व रहेगा निर्भावित होगा ये कारणबद्धत्व तत्र नियत प्रभावित्व मिल जाएगा कहा मिल जाएगा दृष्टांत में प्राग्ञ में मिल जाएगा जहां पर साध्य व्यापक दिखाते समय दृष्टांत में दिखाना है हेतु का व्यापक के दिखाते समय में पक्ष में दिखाना है उपाधि को दिखाते समय से दिखाना है कि तय प्रभावित नाग ये तूर्य में नहीं है ये दिखाना चाहते कैसे तो आगे सिद्ध करते टिप्पणी देखे तीन नंबर के तत्व चाह अन्य सिद्ध शून्यत्म तत्व तो माना नियत पूर्वभावित्व जो है क्या है अन्य सिद्धि शून्य पूर्वभावित तूर्य में अन्यश्ति माने नियत पूर्व का अर्थ क्या चीज है अन्य शून्य होना चाहिए कारण के लक्षण में नई आये परिष्कार करते हुए कहा अन्य सिद्धि कार्य नियत पूर्वभावित्व कारण लक्षण अन्यथा सिद्ध सुनना होना चाहिए घट बनाने के लिए घट बनाते समय में घट बनने के पूर्व अवस्था में गधा भी पता हुआ हो सकता है पेड़ आदि भी हो सकते हैं वहां तो घट के लिए कारण है कि नहीं वो कार्यनीत पूर्वृत्ति कारण कार्य के पूर्व क्षण में बैठे होंगे नहीं उनको अन्यथा सिद्ध माना हुआ है दंड चक्र आदि के बिना घट नहीं होगा कार्यनीत पूर्वृत्ति कारण तो दंड चक्र आदि में रहेगा कपाल तो संयोग में रहेगा दोनों कपाल उठा संयोग होगा तो घट बन जाएगा कार्य तो पूर्ववृत्त तो इन्ही में है उनमें नहीं है दंड रूप आएगा दंड आएगा चक्र चलाने के लिए दंड में रूप आएगा कि नहीं आएगा वो कारण है कि नहीं घट के लिए जब दंड कारण बन के आया है तो दंड में रूप आएगा नील पिताजी जो रूप होगा उसका वो कारण है कि नहीं घटके लिए नहीं अन्यथा सिद्ध सुंदा है आए हमें दंड की जरूरत है दंड के रूप की जरूरत नहीं घट बनाने के लिए अन्यथा सिद्ध शून्यत्व सदी कार्य नियत पूर्व पूर्वृत्व कारण वैसे क्या दिखाते तत्व से बने ये कार्यनीत पूर्वृत्ति कार्यनीत पूर्ववृत्तित्व क्या है अन्यथा सिद्धि शून्य पूर्वाभावित्व अन्य सिद्धि शून्य होता हुआ पूर्वभावित्व कार्य के पूर्वक्षर वृत्तित्व अन्यथा सिद्धि होता हुआ पूर्वक्षर वृतित्व होता है उसी को कहते हैं नियत पूर्वागित्व ना उत्तर भावी तो भी होता है ना उत्तर उत्तर भावी नहीं होना चाहिए कारण को क्योंकि न कारण और कार्य को भिन्न माना हुआ है घटकाल में कारण नहीं होता वो तो कार्य हो गया ये okay, तुर आत्मा ऐसा है उत्तर काल में भी रहेगा जागृत आदि में भी रहेगा इसलिए ना उत्तर तुम तो यह हो सकता है यही होगा नियत शब्द गाते ही विवक्षित होगा ये जानना चाहिए ऐसा बता रहे हैं प्राग्ञ उत्तरभावित है दोनों की जाए उक्त अनुमान उपाधि दर्शन आ पूर्वादी के जो हनुमान था विमत कारणबद्धम कारणबद्धम बोलेंगे तो साध्य होगा कारणबद्धत्व मान बान भर्जीय गर्जीय नहीं आगे कैसे मानते हैं जिसमें मान लगा हो बांध लगा हो उसको त्याग करना मान बाहन को छोड़ना बाकी साध्य हो जाए पर्वतो बन्यमान मान लगा है साध्य कितना हो जाएगा बन्नी बन्नीमान साध्य नहीं है जहां मान बांध लगेगा उसको छोड़ देना बाकी सत्य हो जाएगा मान बांध गर्जीय तो आनी है गर्जिया, जहां पर मान बांध नहीं लगा हो वहां पर गर्दना करके तो लगा दो साध्य बन जाएगा कारणबद्धम बना है बोला है क्या बोला है मान पान नहीं लगा है तो क्या करना पड़ेगा कारण कारणबद्धम साध्य होगा नहीं सबके हो मान पान गर्जी तो आ गर्जी कोई गर्ना करो डर नहीं डरना नहीं उसमें जैसे हनुमान में साध्य में मान लगा हो बाण लगा हो जैसे पर्वतों पर तो, तो सात्य होता है बनी मान को छोड़ देना उस काल और जहां मान पान नहीं लगा हो वहां एक पो तो लगाते ना साध्य हो जाए कारणबद्धम बोला है तो कारणबद्धत्व तो साध्य होगा मैंने कारणबद्ध पक्ष है उसमें रहेगा कारणबद्धत्व यह है प्राग्य से उत्तरभावित प्रबोधाधिकारी अपेक्षा यभावित्व प्राग्य में ऐसा है पूर्व नियत पूर्वभावित्व तो है जो जागृत स्वप्न में होने वाला प्रबोध आदि ज्ञान आदि अवस्था आने वाले हैं तो उसके ठीक पहले यह अज्ञान अवस्था में प्राज्ञ होता है पूर्वभावित्व तो है तो कारण बन जाता है कारणबद्ध हो जाएगा वो प्राज्ञा कारणबद्धते कारणबद्धते में प्रयोग नियत पूर्वभावित्व है उसमें अपने कार्य जो जागृत स्वप्न में विशेष ज्ञान प्रबोध होना है उसके कारण बना हुआ है वो नियत है न तो तूर्य सी तूर्य अनुकूल तर इस हेतु में अनुकूल माने द्वैताग्रहण कारण द्वैताग्रहण तो अस्तु ऐसा बोले धूमो अस्तु साध्य मास्तु ऐसा पूर्वादि बोलेगा कोई बोलेगा क्या उत्तर देखो यदि पंडित नश्यात तभी धूमो की नश्यात ऐसा बोलना पड़ेगा आप जैसे पर्वतों का निवार बोलेंगे सामने बोलेगा क्यों आप कहीं धुमा देंगे धूम होने से बोलेंगे वो बोलेगा धूम होने से अग्नि होती है क्या बोला हाँ, धूमा तथा बहनी यथा महानस में दृष्टांत देंगे आप ठीक है उसके बाद तथा चयन करके उसका परामर्श करवाएंगे जैसे महानस वैसे पहाड़ है महानस अकेला नहीं है अग्निशही धुम वाला है तो ये भी अग्निशही धुन वाला है ऐसे बोलेगा फिर दसपात का था अग्निशही धुम वाला होने से अग्निमान है अर्थ करेंगे निमन भाग्य बताएंगे पंजाब बाकी प्रयोग करके दूसरे को समझाएंगे आप अनुमान उस स्थिति में भी सामने वाला नहीं मानता हो हेतु साध्यम मास्तु ऐसा बोले तो क्या उत्तर देना पड़ेगा भाई यदि साध्यम नश्चात तभी हेतु नश्चात धुमो वस्तु पंडित मास्तु कह देगा धूम तो दिख रहा है मना नहीं करेगा सामने वाला अग्नि दिख नहीं रही है वो तो बोलेगा धुआं है मानते हैं हम अग्नि न हो क्या आए यदि पंडित नश्या तरी धूम को ऐसा तर्क देना पड़ेगा क्यों धूम जो है अग्नि का कार्य है अगर अग्नि रूपी कारण न हो तो धूम रूपी कार्य नहीं हो सकता ऐसा तर्क देना पड़ता है तो यहां ऐसे तर्क नहीं कैसे माने मैंने पूर्वादि ने जो अनुमान किया उसमें बोला बोलेंगे हम सिद्धांत करेंगे अस्तु द्वैताग्रहत्व तो अस्तु कुरिय में तो हो कारणबद्धत्व तो न हो इसमें क्या अनुकूल तर्क होगी नहीं दे सके बाद ये कह रहे हैं प्रयोजक यदि अप्रयोजक हेतु हेतु दिया है द्वैता ग्रहण अनुकूल तर्क भाष्य में कहा यशमान बीज निद्रा युद्ध तत्व प्रतिबोध हो निज निद्रा थे युता तो है प्राणी तो बीज निद्रा क्या चीज है उसका व्याख्या कर दिया तत्व का अप्रतिबोध को निद्रा बीज निद्रा आत्मा का जो ज्ञान अवस्था है उसको बीज नीत ठीक है कि विशुद्ध चिंधातुत्व प्रसादन प्रमाण बाधा कालात्ययापो हेतु इत्यास एक दूसरा दोष भी इसमें है बाल दोष भी है कालात्यपाने वो चाहिए दोष। बाधित हेतु को ऐसा बोलते हैं नहीं तो पांच प्रकार का बात पांच दोष आते हैं उसमें तो बाधित हेतु को काला तया परिष्ट बोलते हैं काला तया पर काला तया परिष्ठ ऐसा ये तो बोलते हैं क्यों देखो श्रुति बोलती है तुरी आत्मा विशुद्ध चेतन है विशुद्ध चेतन है ऐसा बोलती है विशुद्ध चिद्धातु सिद्धातुत्व प्रसादन प्रमाण बाधा प्रमाण सुन प्रमाण उस प्रमाण से बाधित है जिस हेतु का साध्य का अभाव पक्ष प्रमाण अंतर से निश्चित उसको बाधित देते है बाद दोष लगता है जैसे कोई बोलता हो अग्नेर बनेर अनुष्ण द्रव्यवाद जलवत इसको अनुमान करता हो अग्नि ठंडी होती है अनुमान है बनेर ठंडी होती है क्यों द्रव्यत्व एक द्रव्य है द्रव्यत्व तो है द्रव्यत्व दृष्टांत यत्र, यत्र द्रव्यत्व तत्र तत्र अनुष्ट हो जहां जहां द्रव्यत्व होगा वहां अनुश् जैसे जल जल का में अनुष्ट है द्रव्य तो, तो अग्नि में भी फिर क्या होगा अनुश्ल्त सिद्ध होगा पूर्व आदि करेगा तो क्या आपके पास क्या उत्तर होगा इसका आपको यहां पारदोष देना पड़ेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से बात करना पड़ेगा ठीक है जो बोलता हो मंदिर अनुष्णा द्रव्य बोलता हो एक अंगीठी में आग रख करो प्रत्यक्ष प्रमाण से बात बात हो जिस हेतु का साध्य का प्रत्यक्ष प्रमाण से पक्ष में बात हो जाए पक्ष में साध्य का बाद हो जाए जिस हेतु का ऐसे हेतु को बाधित हेतु बोलते हैं बाद दोष लगता है तो आभास हो जाता है वैसे ये दूसरा भी दोष इसमें है एक तो शोपादि को हेतु दोष से ग्रसित है और दूसरा बाधित दोष से बासित है ये रहे दो दोष है ऐसा हेत्वाभाष है जो तो पूर्वादि ने कहा था कि द्वैता ग्रहण कहा था ये हेतु बाद दोष से ग्रसित है और उपाधि से भी क्रषित है माना अशुद्धि दि कृषित है प्रमाण प्रमाण तुरीय आत्मा को विशुद्ध चेतन बताने वाला प्रमाण है कौन वेदांत प्रमाण श्रुति प्रमाण है उससे बाघ होने से कालापयापदिष्टो हेतु या काला है माना बाधित हेतु है बाघ दोष कृषित है हेतु दो दो ये क्या है भी एक ने दो दो हास पड़ा हुआ इसमें तो इसके द्वारा नहीं कर पाओं ने कहा इसलिए कहा सदा इत्यादि कहा था सदा दृक्ष स्वभाव तत्व प्रतिबोध लक्षण तूर्य नीत हमेशा दृक्ष स्वभाव है त्रष्टा स्वभाव है ऐसा तो प्रकाश स्वभाव होने तो से तत्व अप्रबोध रूपी लक्षण जो दिख रहा है नहीं जा सकता है प्राज्ञ में है तुरय में नहीं है भेद है प्राज्ञ और तुर्य में एक ठीक है न पूर्वक तो आधे साधन व्याप्ति ही पूर्वाधि कहेगा महाराज पहले जो आपने उपाधि दी वो उपाधि होने नहीं वो साध्य का व्यापक है साधन का भी व्यापक है साधन का अध्यापक होना चाहिए उपाधि को हेतु का अध्यापक होना चाहिए जहाँ जहाँ हेतु हो वहा तो तो नहीं होना चाहिए तो अगर हो तो साधन का भी व्यापक उपाधि नहीं उपाधि का लक्षण क्या है साध्य व्यापक सती उपाधि है न तो पूर्वोक्तोपाधे साधना व्याप्ति पूर्वोक्त उपाधे साधन व्याप्ति ऐसा नहीं कर सकते सिद्धांत साधन की व्याप्ति नहीं है साधन की अव्याप्ति ही सिद्धा है वहां क्यों तूर्य से उत्तरभावी कार्य अपेक्षा नियत प्रावित्व अभाव तूर्य में देखो ना या उपाधि दी गई थी बीहत पूर्वभावित्व तो, तो उत्तर भावी कार्य जो है जागृत आदि में आना है ठीक उसके पहले शुद्ध आत्मा होगा कि विशिष्ट आत्मा होगा निर्वक ठीक कार्य पैदा होने के पूर्व क्षण में शुद्ध आत्मा है कि विशिष्ट आत्मा है जागृत स्वप्न में आने के विशेष ज्ञान के ठीक पूर्व अवस्था में शिष्ट आत्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा है यह तो पूर्वाधिक नहीं है तुर्य इसलिए साधन का अभ्यास व्यापक ही हो सकता हो सकता है क्योंकि जागृत स्वप्न आने के ठीक पूर्व क्षण में प्राज्ञा बैठा हुआ है तुर्य तो उसके पहले की बात है ठीक है पूर्वोक तो पा साधन व्याप्ति साधर व्याप्ति नहीं कह सकते हैं पूर्व कहेगा तो सिद्धांत नाम तूर्य से उत्तर भावी कार्य अपेक्षा उत्तर भावी कार्य जागृत स्वप्न में आना है द्वैत का ग्रहण होना है विशेष रूप से द्वैत ग्रहण होना है उत्तर भावी कार्य यही है उसकी अपेक्षा नियत पूर्व पूर्वभावित्व अभाव नियत पूर्व पूर्वभावित्व तुरिया में नहीं है नियत पूर्व पूर्वभावित्व प्राज्ञ में है इसलिए कारणबद्ध वही है क्योंकि तो जागृत स्वप्न में सीधा तूर्य से नहीं आ सकते आना पड़ेगा प्राज्ञ के माध्यम से आना मा तत्व तत्व प्रतिबोधलक्षण तुरी विद्यते अण नैयु पूर्वाजिता दुरीग्रहण्वादु अम है प्रमाण नहीं है दोषदय हेतु दुष्टहेतु शादी किसी सिद्ध नहीं कर सकता कारण कारणबद्ध तो तुरिये में नहीं कर सकता दो दो दोष एक तो बाध दोष है और एक असिध दोष है वक्त ना अनुमान से के फलितुमान दो दोष होने दो दोष होने दो से अमानत्व अनुमान अमान है प्रमाण नहीं है यह अनुमान प्रमाण नहीं है तो निष्पन्न क्या होगा अतो करके भाषण में कहते हैं अतो न कारणबंध तस्मिन तुरीय कारणबंध नास्ती कारण बंधन नहीं है उसमें है। है, है। में कारण नहीं नहीं अज्ञान से ठीक कार्यक इश्लोकोक्त अर्थम अनुभव कहा था कि विश्वस तो इत प्राज्ञा कारण दस्तू दो तो तूर्य न बीतते थे ऐसा दिया था उसके कुछ विशेषता पद बातें आगे चौदह कार्यकाल में उसी की विस्तार करना चाहते हैं अनुभव के सहारा से बताना चाहते है माने विश्व तेजस कार्यकाल में दोनों से बड़े हुए हैं प्राज्ञ केवल कारण से बड़ा हुआ है और तय तूर्य में न तो कार्यकार कोई धर्म नहीं ये दिखाना चाहते कार्य कारण इत्यादि तम इत्यादि जो श्लोक है एकादश कार्य का है उसमें कहा अर्थक कोई अनुभव और अष्टम देना अपने अनुभव के सहारे से प्रपंच विस्तार करते हैं अनुभव लगा करके दिखाते हैं अनुभव के कसौटी में लाते हैं उसको मेरे विश्व तेजस कार्य काम तो से कैसे बने होते हैं प्राग्ञ केवल कारण से कैसे बदता है वो तो पहले तो दूसरों की बात ही अपना अपना अनुभव नगर और तुर्य में क्यों नहीं है कारण तो कार्य कारणबद्धब क्यों नहीं है कहात आद्र नाम न स्वप्न तुर्य पश्य निश्चिता स्वप्न निद्रात आद स्वप्न निद्रया न निद्रा न स्वप्न तुरीय पश्य आद्यौ विश्व तेजस चार आदमी की चर्चा है अवस्थावेद से चार आदमी की चर्चा है पहले वाले दो आद्य विश्व तेजस जो विश्व आत्मा तेजस आत्मा मान जागृत कालीन आत्मा स्वप्न कालीन आत्मा जागृत विशिष्ट आत्मा स्वप्न विशिष्ट दो स्वप्न निद्रा युक्त हो स्वप्न से भी युक्त है निद्रा से भी युक्त है स्वप्न और निद्रा दो, दोनों से युक्त है स्वप्न माने क्या निद्रा माने क्या अगले कार्य का देखना तब अफा लग जाएगा अन्यथा करण था निद्रा तरफ मजा मांग स्वप्न और निद्रा ऐसी चीज है जब अन्यथा ग्रहण होता है उसको स्वप्न कहते हैं मांगवी कार्य का आकार ऐसे तो होते जागृत स्वप्न में अन्यथाग्रहण होता है मनुष्यदि रूप से खड़े दिखाई पड़ते हैं सब आत्मा सचिव आत्मा है किंतु दिखाई पड़ेगा मनुष्य रूप से अन्य स्वप्न निद्रा तत्व मजाता सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता आत्मा का ज्ञान नहीं होता जागृत स्वप्न में अज्ञान भी है उसको निद्रा कहते हैं आत्मा के अज्ञान को निद्रा समझ से कहा है ज्ञान देना है अन्यथा ग्रहण को स्वप्न समझे से कहेंगे कहना और निद्रा बने आत्मा का अज्ञान यह है स्वप्न निद्रा विधा तो दोनों के घेरे में पड़े हुए ये तो दोनों विश्व और तेजस में अज्ञान विशिष्ट भी, भी है और अन्य ग्रहण विशिष्ट भी, भी है हम जब जागृत में होते हैं तो अपना ज्ञान तो है नहीं कि जो शीशा में दिखता है इसी का ज्ञान है सामने शीशा में जो दिखाई पड़ता हो आत्मा का छाया पड़ती है शरीर की छाया पड़ती है आत्मा का ही तो उसी को जानते हैं तो अनथाग्रहण है, है कुछ वस्तु तो कुछ है और कुछ दिख रहा है अनिथाग्रहण भी है स्वप्न है जागृत स्वप्न दोनों में स्वप्न है स्वप्न में भी ऐसा ही है और अज्ञान है ही है अपना ज्ञान है ये दोनों में मनुष्यों का ज्ञान है मैं पुरुष हूं पुरुष का ज्ञान है मैं स्त्री हूं स्त्री का ज्ञान है किंतु अपना ज्ञान नहीं है मैं शुद्ध सचिदान आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान नहीं है मैं मनुष्य हूं गुरु हो स्त्री हो बालक हो वृद्ध हो ऐसा शरीर का ज्ञान है इस तरह पर स्वप्न निद्रा युद्ध आद्योग स्वप्न और निद्रा दोनों के युक्ता है माने कार्य कारण दोनों से बने हुए हैं एक अन्य है। प्राग्यस्तु अस्वप्न निद्रा जो प्राज्ञ में विशेषता क्या है स्वप्न नहीं है किन्तु निद्रा ही बना हुआ अस्वप्न स्वप्न नहीं है उसमें माने अन्यथा ग्रहण नहीं है प्राज्ञा काल सुख अवस्था में हम दूसरे को नहीं देखते रूपांतर नहीं देखते है अन्य कर लगाकर पूर्व यूता है निद्रा से युक्त है, है माना अज्ञान से युक्त है आत्मा का ज्ञान वहां भी नहीं है अब तूर्य आत्मा की चर्चा करते हैं न निद्रा न स्वप्नम तूर्य पश्चिमता अनुभव हमारा ने ब्रह्मविद्ताओं का अनुभव है निश्चित विपश्चिता जो तो विपक्षित लोग हैं विद्वान लोग हैं ब्रह्मविता लोग हैं उन्होंने ऐसा निश्चय किया है न निद्राम लेवप्न तूर्य पश्यंती उनका निश्चय है कि तो विद्वान लोग हैं ब्रह्मविता लोग हैं उन लोगों को तूर्य न निद्रा पश्यंती न चाहे स्वप्न पश्यंती तूर्य आत्मा में निद्रा को भी देखते हैं और स्वप्नों को भी नहीं देखते तूर्य अवस्था में रहने वाले समाधि में रहने वाले जो लोग होंगे आत्मभाव में रहने वाले जो लोग होंगे वो अज्ञान को भी नहीं देखते हैं और अन्य ग्रहण को भी नहीं देखते हैं निद्रा ने अज्ञान आत्मा का ज्ञान और स्वप्न बने अंथा ग्रहण तो विद्वानों का अनुभव दिखाया ठीक है नामो टाइगर से तेजसन प्रयुक्त न तो विश्व प्रवृत्तिमा से तुझे प्रवृत्तिमान तो व्याघात कथम अविशेषेण विश्व कथम स्वप्न तवप्न शब्दात्मक है स्वप्न मैने जगत में प्रसिद्ध है सोया हुआ, हुआ उसको स्वप्न देखा बोलता है मैंने स्वप्न देखा तो सो जाता है इस देश से दूसरे देश में जब जाता है जागृत देश से दूसरे देश में जब होता है उस काल की दृश्य को स्वप्न शंका है स्वप्न प्रयुक्त स्वप्न युक्त होना तैजस तो को विश्व को कैसे होगा स्वप्न युद्ध आदि दोनों को तो तो कैसे घेरे में जान दिया तैजस आत्मा जो स्वप्न काली आत्मा को स्वप्न देखना होगा होना चाहिए यह पुर्व की शंका तैजस को ही स्वप्न प्रयुक्त स्वप्न प्रयुक्त युग उसी को है स्वप्न विशिष्टत्व हो ना उसी को होना चाहिए न तो विश्वास से विश्व को तो नहीं होना चाहिए जागृत अवस्था काल में आत्मा को कैसे स्वप्न बोलेंगे स्वप्न से युग तो कैसे, सुपन कैसे ये तो जागृत में है प्रबुद्ध प्रबुद्धि तो ये तो झगड़ा हुआ एक है विश्व को प्रबोध है ज्ञान है तदयुगे स्वप्न का योग का संबंध संभव नहीं है घटता नहीं प्रबुद्धि मानव व्याघात तो अगर स्वप्न है तो जगा हुआ कैसे रहेगा तो ये प्रबुद्ध मानव तो व्याघात है वहां विरोध है स्वया हुआ व्यक्ति जगा हुआ नहीं होता जगा हुआ सोया हुआ नहीं होता ये जगा हुआ है तो यहाँ स्वप्न से के घेरे तो में कैसे होगा ये विश्वात्मा मान जागृतकालीन आत्मा स्वप्न में कैसे पड़ सकता है ये शब्द है प्रथम अविशेषण विश्वता है स्वप्न तो कैसे समान रूप से बोल दिया दोनों का आपने या कार्य बनाने के लिए आपने बोल दिया होगा ऐसे स्वप्न निद्रा युद्ध वा युद्ध दोनों के दोनों विश्व तेजस स्वप्न निद्रा दोनों से युक्त है कैसे बोलती है स्वप्न माने तेजस को कहना तो ठीक है स्वप्न युक्त कहना ठीक है विश्व को कैसे बोलती है तत्र स्वप्न शब्दार्थ वहा ऐसी शंका आने पर स्वप्न शब्द का अर्थ करते हैं यहाँ का स्वप्न कुछ विलक्षण स्वप्न है अन्यथा कर स्वप्न अगली कार्य का बोलेंगे जब जब आपको अन्यथा ग्रहण होगा प्रकारांतर से ग्रहण होगा चाहे किसी भी अवस्था में आप हो वह आपके लिए स्वप्न है के स्वप्न शोपन, ऐसा स्वप्न है अगला कार्य का अगले कार्य का टिप्पणी त्र शंका पूर्वादि की शंका हो गई ऐसी स्थिति में स्वप्न शब्द का अर्थ करते हैं स्वप्न भाष्य कहा स्वप्नो अन्यथा ग्रहण भाष्य नहीं बोलते स्वप्न माने अन्य ग्रहण है जैसे घटा कवश बोलते हैं पर्याय चक शब्द है स्वप्न माने अन्थाग्रहण अन्यग्रह क्या स्वप्न था जाकर स्वप्न में दोनों में एक काम होते हैं सचिदामायण आत्मा में मनुष्य की कल्पना दोनों में होती है दोनों बराबर है इसलिए दोनों के घेरे में है दोनों स्वप्न ही है एक स्वप्न व अन्य ग्रहण भाष्य में बोलते दृष्टांत हैं बोलते स्वप्न माने अन्य ग्रहण को स्वप्न कहते हैं जैसे रज्जु में सर्प देखना अन्य ग्रहण है होती है रज्जु और ग्रहण होता है सर्प इसको क्या माना जाएगा अन्य ग्रहण है वो कुछ वस्तु को कुछ समझा वैसे यहाँ भी जागृत स्वप्न में भी वस्तु अन्य कुछ अन्यथाग्रह है आत्मा देखना मनुष्य आदि अन्य समान है को स्वप्न कर दिया इसका नाम स्वप्न है भाष्य में कहते हैं निद्रा उगता निद्रा तो पहले बता दिया है तत्व प्रतिबोध लक्षण कम हि तो निद्रा शब्द का दिया तत्व का जो अप्रतिबोध होना इसी पंक्ति में इसी पेज में पूर्व भाषण में था इसमादी मैंने तत्व प्रतिबोध हो निद्रा नित्रास पहले भाष्यार कर चुके इसमें पूर्व में इसी पृष्ठ में शुरू में तत्व का अप्रतिबोध तो निद्रा कहते हैं निद्रा उद्रा है। शब्द का अर्थ कह दिया है ज्ञान है।, तो है तम होना ज्ञान है वही निद्रा है आत्मा का ज्ञान न होना ताभ्यम स्वप्न निद्राभ्यम विश्वत दोनों धर्म से युक्त है विश्व तयस ताभ्यान स्वप्न निद्रा ज्ञान स्वप्पन और निद्रा दोनों के द्वारा मान अन्य दोनों अवस्थाओं में है और अज्ञान भी है एकादश कार्य कार्य कारण बद्य और कारण दोनों से बधे हुए हैं वो अन्यग्रहण से भी बधे हैं स्वप्न से भी बधे हैं अज्ञान से भी हैं पूर्व में कहा था अतः स्तव ये दोनों के दोनों विश्व और तेजस दोनों तव इति कार्यकारणब कार्यकार करके एकादश कार्य का उसी को कहा जाता पहले कहा था उहा प्राग्ञ स्वप्नबर्जित केवलयाव निया कारणबद्ध और प्राज्ञ में जब देखते हैं सुसुप्त कालीन आत्मा को देखते हैं तो स्वप्नवर्जित स्वप्न वर्जित स्वप्न नहीं है वह अन्यथा ग्रहण नहीं है क्योंकि मनुष्यदी नहीं दिखाई पड़ता उस काल में सुषिप्त अवस्था में मैं मनुष्य हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता स्वप्नवर्जित केवल निद्रा केवल निद्रा है वह निद्रा मानी क्या है, है? तत्व का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है वह निद्रया यदि कारणबद्ध है तो उत्तम इसलिए उसको कारणबद्ध कारण से पता हुआ कहा लोभयम पश्चिंदी तुरीय निश्चिता जो विद्वान लोग हैं ये दोनों के दोनों को नहीं देखते है तुरीय तुरीय आत्मा में दोनों को नहीं देखते हैं जो तूरीय आत्मा में पहुंचे हुए विद्वान होते हैं ये ज्यादा ऐसे लोग ये दोनों को नहीं देखते उसमें ना निद्रा को देखते हैं ना स्वप्न को देखते हैं तुरी आत्मा कार्य को देखते हैं न कारण को देखते हैं ना नश्यं कार्य कांड दोनों को नहीं देखते निश्चिता ब्रह्मविधा निश्चित माने ब्रह्मिकता लोग जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं वृद्ध अपराध सभी क्यों विरोध है ब्रह्म आत्मज्ञान काल में न स्वप्न हो पाएगा न निद्रा हो पाएगा अज्ञान भी नहीं है अज्ञान का कार्य भी नहीं है अन्यकरण भी अज्ञान हो तो अन्यकरण हो जब अज्ञान नहीं, तो नहीं है अपना ज्ञान है तो उस काल में अज्ञान नहीं है अज्ञान नहीं है तो उसका कार्य का भी नहीं है अन्यकरण भी नहीं है कार्य का कारण दोनों भावों से रहता है विरुद्ध विरुद्ध है दोनों ऐसे वह सविधरी जैसे सूर्य में अधेरा हो नहीं सकता इसी प्रकार उस आत्मकार वृत्ति जब बनती है उस काल में या अज्ञान भी नहीं रह सकता, का कार्य उसका न कार्यकाल बद्धि तुरै इसलिए दोनों धर्म से बदा हुआ नहीं है न कार्यकाल बद्धि तुरिया तुरै आत्मा ऐसे कहा गया कार्यकाल दोनों से बड़ा हुआ नहीं है न बद्ध तुरीय कार्य कारण संपर्क का असंभव तुरिया आत्मा में तो कार्य धर्म कारण धर्म दोनों का संबंध होना संभव ही नहीं है जैसे सूर्य में अधेरा का संबंध कभी संभव ही नहीं है ठीक इस प्रकार उसमें अज्ञान होना संभव नहीं है तुरिया आत्मा अज्ञान होना संभव नहीं, नहीं तो अज्ञान नहीं तो अज्ञान का कार्य भी नहीं हो सकता कारण ही तो कार्य कहां से होगा अनिधाकरण भी नहीं होगा विश्व तेजस्वी नहीं है जागृत भी नहीं स्विन्ह सुध सुधि की अवस्था के विषय स्व जागृत चले जाए कहा ठीक है यथा रज सर्वगृह मानो अन्यथा गृह ने जैसे रज्जु में सर्वगृहित होता है तो अन्यथा गृहित होता है रज्जु ज्ञान नहीं होगा आपको भिन्न ज्ञान हो गया क्या ज्ञान होगा सर्व का ज्ञान अन्यथा ग्रहण है वस्तु कुछ है और कुछ ज्ञान हो रहा है अन्यथा ग्रहण है यदा रज सर्व गृह मानव जैसे रजू में सर्वगृहित होता है अज्ञान दशा में होता है ना रज्जु को सर्व समझते हैं रस्सी है। मा, मान्यता हो गई सर्प की तथा आत्मनि उसी प्रकार इस आत्मा में देहादि ग्रहण अन्यथा ग्रहण देहादि विशिष्ट होकर के ग्रहण में मनुष्य हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ ऐसा क्या अन्यथा ग्रहण हे आत्मा जैसे रशी होती है दिखना सर्वतिघाथा ग्रहण है ठीक इस पर आत्मा और दिखाई पड़ता है मनुष्य आत्मी मैं मनुष्य हूं जो बुद्धि बन रही है तेईस काल में अन्था ग्रहण होता है अन्यथा ग्रहण पांच की टिप्पणी देहादी स्थूल हो हम बोल रहे हैं मैं स्थूल हूं मोटा हूं मैं पतला हूं ऐसा आत्मा मोटा पतला होता है नहीं होता नहीं शरीर के दर्म आरोप करके सारा शरीर का धर्म है स्थूलत्व त्रिषत्व ये भी बोलता हो है। हम, हम, इत्यादि। अच्छा ठीक है आत्मा देहादि परिलुति देखो आत्मा शरीर आत्मा नहीं है शरीर आदि से आत्मा अतिरिक्त है स्तुति से सिद्ध है युक्ति से भी सिद्ध है अनुमान आदि से भी सिद्ध है इंद्रिया चेष्टा चेतनाधिष्ठिता चेष्टात् रथादि चेष्टाप हनुवांशित होता है इंद्रिया आदि की जो चेष्टा हो रही है अपना बड़ा काम कर रहे हैं इंद्रिया देखना सुनना आदि कर रहे हैं ये तो कोई न कोई चेतन में आश्रित तो होने पर ही काम होता है क्योंकि तो जड़ है जड़ जड़ होते हुए प्रवृत्ति हो रही जड़ है प्रवृति होती है जैसे गाड़ी आदि चलती है चेतन में आश्रित ड्राइवर में आश्रित होती गाड़ी तब चलती है बिना ड्राइवर में आश्रित गाड़ी नहीं चल सकती चेतन में आश्रित होने पर ही जड़ में क्रिया होती है तो यहाँ जड़ में क्रियाएं हो रही है आप पैर चल रहे हैं हिल रहे हैं कूल रहे हैं तो जिसमें यह आश्रित है वो चेतन है युक्ति से सिद्ध आत्मा देहादि से अतिरिक्त है गाड़ी से भिन्न ड्राइवर होता है सिद्ध है गाड़ी ही ड्राइवर नहीं होता उसको चलाने वाला भिन्न होता है इसी प्रकार शरीर आत्मा भिन्न है ये युक्ति से सिद्ध है श्रुति में तो सिद्धा ही है श्रुति से सिद्ध है <Sessit> न जायते मृियते वापस नायम कुतचित न बबुगो कश्चित अजो नित्य शाश्वत न पैदा होता है यह आत्मा न जायते मृत विपश्चित आत्म ज्ञान स्वरूप आत्मा है कि न पैदा होता है न मरता है नाइम कुतचित किसी से होता है ऐसा भी नहीं है न बबूब कसित किसी से हुआ हो ऐसा भी नहीं अजो नित्य है शास्वतोत्त अजन् है नित्य है शाश्वत है पुरातम है शरीर बदलते रहते हैं आत्मा बदलने वाला नहीं न हम लेते मा है शरीर ये शरीर के मारे जाने पर आत्मा मरने वाला नहीं आत्मा दे, है आत्मा अतिरिक्त है निर्भय है निराकार है शस्त्रादिषण चलते नहीं ऐसा श्रुति से भी है आत्मादी विलक्षण से आत्मा में देहादी के विलक्षणता सिद्ध है श्रुति युक्ति युक्ति से भी सिद्ध है अनुमान से भी सिद्ध है और श्रुति से भी सिद्ध है तेरह स्वप्न शब्द अन्यथा ग्रहण न संस्कृष्ट विश्व तेजस्विशिष्ट है इसलिए क्या होगा स्वप्न शब्द से कहा गया है जो अन्यथा ग्रहण है अन्यथा ग्रहण तो स्वप्न कहते हैं उससे विशिष्ट जो है विश्व तेजस में ही है ओम संसिष्टत्मिशुस्मुत्म ओं भद्रंहिया स्थिर स्पष्ट सर ओमसा